なるほど、今日は2時間目です。このビデオは15時間目のバーチャルを持ってきました。15時間目のバチャルを持ってきました。今日はこのようなマップを見ると、まずは rough description を見ると。 दिखाकर बनाकर तो इसमें लदाख, तिब्बत का जो एरिया है, वो एक समय में भारत का हिस्सा किस तरह से था कि तिब्बत की जो भाषा है, वो संस्कृत से मिलती-जुलती है, चीन से झरा भी मिलती-जुलती नहीं है, चीन की भाषा हैरोग्लिफी की हैरोग्लिफी है कि यानी हर एक वस्तु के लिए सिंबल होता है। キューシーの symbol、アーディミーの symbol、テーブルの s y m b の s ンの s y の s y です。これは3の b です。の3つの3つのの3つの3の3つの3つの3つの3のの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3の3つの3つの3つの3つのの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3 3 3 アクシャーを持っていないと、アシャーを持っていないと、アクシャーを持っていないと、アクシャーを持っていないと、アクシャーを持っていないと、アャーが持っていないと、アクシャーが持っていないと、アクシャーが持っていないと、アーが持っていないと、アクシャーが持っていないと、アクシャーが持っていないと、アクシャーが持っていないシャーが持っていないと、アクシャーが持っていないと、アクシャーが持っていないと、アクシャーが持っていないと、アクシャーが持っていアクシャーが持ってクアクシャーが क्योंकि चीन की राजाओं ने पास्ट में जितने-जितने एरिया कैप्चर किए, वहां उन्होंने अल्फाबेटिक लैंग्वेज कहीं कहीं पे थी ही नहीं यदि थी, तो वो उन्होंने खत्म करके वहां की चीन की हरोग्राफिक भाषा वहां पे थोप दी गई थी। तो इस तरह से चीन कभी आतिबत कभी चीन का हिस्सा नहीं रहा। और 1950 कोस्ट ऑफ़ इस्तूआ करता था वहाँ पे भारत की करेंसी चलती थी भारत का रिजर्व बैंक का रुपया चलता था और वहाँ पे जो टेलीग्राम की सेवाएं थी वो भी भारत की सरकार मतलब उस समय के अंग्रेजों की सरकार चलाती थी, थी फिर जवाहरलाल गांधी ने तिब्बत पे में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और चीन की सेना वहाँ トゥバッキの山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山あるの山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の कि 1949 में ये एरिया चाइना का है और ये एरिया इंडिया का है और ये एक बॉर्डर मान लो 1962 में चीन ने हमला किया और चीन की सेना काफी अंदर तक आ गई लेसे कुछ हेक्टोमीटर दूर थी फिर यहाँ आके चीन की सेनाएं 1962 में 1962 में रुक गई और फिर कहा कि भाई हमको जितनी टेरिटरी लेनी थी वो ले ली अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये बन गया एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि ये जो एरिया है वो चीन ने अपने कंट्रोल में ले लिया और इस पे भारत की सेनाएं और भारत की सरकार की वहाँ पे प्रभाव था अब जो 2013 में अभी जो कुछ एक हफ्ते पहले कुछ एक दिन पहले जो घटना बनी इसमें क्या हुआ कि ये जो line of actual control है चीन के सैनिक इसमें भी 15-20 किलोमीटर अंदर घुस गए और वहाँ उन्होंने tent बनाया और tent बनाने की वजह क्या थी कि भारत सरकार ने यहाँ पे bunker बनाया थे मतलब ये जो area है जहाँ पे भारत सरकार ने bunker बनाया हमारी जो जमीन है उसमें से तो बहुत सारी जमीन चीन ने ऑक्यूबाई कर ली अक्साई चीन का एरिया ये पूरा एरिया भारत का है वो तो चीन की सेना ने दबेल के बैठे ही हैं और वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके भी काफी दक्षिण में मतलब 15-20 किलोमीटर से भी ज़्यादा दक्षिण में भारत की सरका� ワイノファクアルコントロールの場合は、バンカー、ロード、エアフォース、パティア、チャンネス、エアフォース、サプチャー。 और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई कार्रवाई नहीं इसके वो कायरों की तरह दिल्ली में बैठे रहे वरना वो भारत सरकार को ऑर्डर दे सकते थे कि भाई ये चीनों को बाहर निकालो लेकिन किसी जज की कोई हिम्मत नहीं कोई ऑर्डर देने की ये जो अनशन करने वाले हैं वो भी कोई उनमें संशन करने नहीं किया और फिर भार मतलब जो बंकर भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने। Line of actual control हमारी border तो यहाँ कहीं है, अक्षय चीन और वो सब हमारा इलाका है। Border तो दूर, line of actual control में भी हमारी टेरिटरी के अंदर जो बंकर बनाए थे वो बंकर तोड़ दिए। यानी इस तरह से चीन ने एक प्रकार का विजय हासिल की मैं क्यों कहूँगा उसमें हमारे देश की सेना की गलती नहीं है सरकार की गलती है और मैं एक तरह से मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि पूरे देश की गलती है कि भारत की भूमि में घुस गए भारत की धरती पे बने हुए जो सेना के बंकर थे वो तोड़वाए और उसके बाद वो वापस गए य भारत की सरकार को, भारत की सेना को, at the moment, timing, timing हरा दिया। अब इसके पीछे और भी समझौते हुए या नहीं, वो भी कुछ पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और समझौता क्या हुआ है, कहाँ जाता है, अभी पता नहीं लगा, कि कुछ नए द्वीप उग्रे उपरे हैं, हमेशा जो छोटे द्वीप होते हैं जैसे अनमान निकोबार के आसपास बहुत सारे छोटे द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे छोटे द्वीप हैं। तो छोटे द्वीप हैं वो डूबते रहते हैं, नए द्वीप उभरते रहते हैं। जो छोटे द्वीप हैं उनके आसपास जमीन मिट्टी थोड़ी और बढ़ जाती है, तो उसकी � कि भारत सरकार ने ये चाइना से एग्रीमेंट किया है कि जो अंडमान निकोबार से थोड़े दूर उत्तर में नए द्वीप उभरे हैं, वो भारत सरकार उसपे क्लेम नहीं करेगी। मंगल की खाड़ी में जो कुछ नए द्वीप उभरे हैं, भारत सरकार उसपे क्लेम नहीं करेगी। तो भारत सरकार उसपे क्लेम नहीं करेगी, तो क्लेम क ये एक एग्रीमेंट और हुआ ऐसी एक अफवा है पर ये तो है ही कि भारत सरकार ने जो बंकर बनाए थे वो सारे तुलुआ दिए और भारत सरकार ने प्रॉमिस किया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 15-20 किलोमीटर अंदर भारत की सेना किसी प्रकार का परमेनेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाएगी बंकर है रोड है हवाई जहाज उड़ने क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 मुकाबले कमजोर हैं। मैं थोड़ा बहुत रिपीट करूंगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये किताब डाउनलोड करें rahulmatha.com/slash301.htm ये मेरी किताब है।